श्रीमदभागवत महापुराण वारा अवतार की कथा श्री सुखवाच निशम वो मुने पुण्य तमाम नृप्र प्रक्षकोरभ्यो वासुदेव कथा श्री सुखदेव जी ने कहा राजन मुनिवर मैत्रे जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था विदुर्वाच स वे सम्राट प्रिय पुत्र स्वयं प्रतिलभ्य प्रिया पत्नी चरितम से आजिराज से सतम ब्रूहि श्रद्धा विस्वक्सेनाश्रुत पुंसा नन्वंजसां से तदुणाश्रवण मुकुंद पादरविंदम हृदय विदुरजी ने कहा मु स्वयंभु ब्रह्मजी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभुमु अपने प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया आप आप साधु हैं, आप मुझे आदिराज राजी स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारिंद विराजमान है उन भक्त जनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है श्री इति ब्रवानम सहस्त्रशेष कथायाम मुनिरभ्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन विदुर जी सहस्रशेष्टा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा उन्होंने कहा मैत्रिवाच यदा स्वभा स्वयं मनु प्राजलि प्रणतम भेद गर्भम अभाचत समेकूता जन्म कृद्ति पिता अथापि न प्रजा ते शुश्रूषाक तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्म सुध्यात्मशक्तिसु ये हशो विश्व अमुत्र चेदगति श्रीमत्रीजी बोले जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा भगवान एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके पूज्यपाद हम आपको नमस्कार करते हैं आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र हो और परलोक में सदगति प्राप्त हो सके ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यम अहम तात स्वस्थेश्वर निर्वलीके आत्मना श्री ब्रह्मा जी ने कहा तात पृथ्वी पते तुम दोनों का कल्याण हो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए जो कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर कर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदरपूर्वक सावधानी से पालन करें सतमस्यामं पत्या सदशान्यात्मनो गुण उत्पाद्य सास धर्मेण गाम यज्ञ पुरुषम परम शुश्रोषण मह्यम सजार्षया नृप्वास्ते प्रजात यज्ञलिंगो जनार्दनः जनादन तमोज पार्थ यदात्मत स्वयं तुम अपने इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्रीहरि के आराधना करो राजन प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर कर भगवान श्रीहरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं मनुवाच आदेशे हम भगवतो भगवत वर्तयामी वूदन स्थानिहा प्रजा मम च प्रभो यदोकस महिमग्ना महांभस अस्या उधरणे यो देवेव्याधीयता मनुजी ने कहा पाप का नाश करने वाले पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए देव सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए मैं त्रिवाच परमेठे तुफाम श्री मैत्री जी ने कहा पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर कर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में ज सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं सृज तो मे छतिर्वाभि अस्माभि प्लाव्यम राम गृक मनुष्ठे यृद जिस समय लोक रचना में लगा हुआ था उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है वे सर्वशक्तिमान श्रीहरि ही मेरा यह काम पूरा करें ध्याय न सराहत को किल भारत गजमात्रहत मनुनार्कयाधाम निष्पाप्य विदुरजी ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला भारत बड़े आश्चर्य की बात तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वारा शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन सनकादि और मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे किमेतः सौक सवस्थित अहो पता बताशर्यम नाशाया मे विशित दिष्टु शीर्षो मात्र क्षण्गंड शिला अभी स्वीगवायम अहो शुकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है कैसा आश्चर्य है यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था पहले तो यह अंगूठे के पोर्वे के बराबर दिखाई देता था किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया अवश्य ही यज्ञमूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं मत ब्रह्मणस सुनुवि भगवान्ज्ञपुर जगर्जागेन्द्र सन्निभ ब्रह्मा हर्ष यावास हरिस्ता जोत्तमा स्वगर्जि ककुभ प्रतिवता ब्रह्म जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरदने लगे सर्वशक्तिमान श्रीहरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया नि घर घर इतम सखेद छेष्ट माया महकर जन तप सत्य पवित्र मुनि गुणानुवादम विविधो मुनिताजे अपना खेद दूर करने वाली माया में वराह भगवान की गुरग्राहट को सुनकर वे जनलोक तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है तथा उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए उप ल खचर कठोर सदा विधुन्वर ओम शकता दोतिर्वभासे भगवान्मह घ्राड़ीन प्रद्यापी विजिघ्र क्रोड़ापेशयम्भुराग कराल द्रष्ट्यक उद्वेक छबे प्राण घृण तो पहले वे सुकर रूप भगवान पूछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपने गर्दन के बालों को फटकार कर खूरों के आघास से बादलों को छिताने लगे उनका शरीर बड़ा कठोर था त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे दाढ़े सफेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं तथापि सूकर रूप धारण करने के कारण अपने नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे तथापि अपने स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया सभद्रकूटांग निपात विषिण कुकुक्षे स्तनय नुद्वास्रृष्ट दीर्घोर्मी भुजरिवात शुक्रोशयर पाई याम जिस समय उनका में पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपने उत्ताल तरंगरो भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्थ स्वर से ये यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो इस प्रकार पुकार रहा है तब भगवान यज्ञमूर्ति अपने बाण के समान पहने खूरों से जल को चीरते हुए उस अपार जलराशि के उस पार पहुंचे वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा जैसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्य हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था स्वृष्टोध्य महिम्ना स उत्थित सनुचेरसाया तैर्य गतंत सुना वसंदी पी तीब्रमण्यु जघान रुंधा सह्य विक्रमं स लीलिए मुफम मृगरा दिवांस तद्रक्पाकृतुंडो गजे फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर से ऊपर आए उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी ऋणाक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्षण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है उस समय उसके रक्त से थूचनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार कर आया हो तमालनीलम तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले उसी प्रकार अपने सफेद दांतों को की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नीलवर्ण भगवान को देखकर ब्रह्मा, ब्रह्मा आदि को निश्चय हो गया कि यह भगवान ही है तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे ऋषय उचम जितम, जितम ते जित्ञ भावन त्रय तनुम स्वाम परिधुन्वते नम यद्रो मगर ते सुले तस्म कारणसूक वै तु दुष्कृता दुर्दर्शनम दे जरधरात्मक छन्दिभर्षिरोम स्वाजम दशे ने कहा ऋषुनिक अजित आपकी जय हो जय हो यज्ञपते आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं आपको नमस्कार है आपके रोमकूपों से संपूर्ण यज्ञ लीन है आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सूकर रूप धारण किया है आपको नमस्कार है देव दुराचार्यों को आपके शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है क्योंकि यह यज्ञ रूप है इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद रोमली में कुछ नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता अध्यु उद्गाता और ब्रह्मा इन चारों ऋतवजों के कर्म हैं। श्रुकुंड आश्री श्रुवो हिडोधरे चमसा कर्ण कर्ण रेत्र ग्रहा सुवण ते भगवान अग्निहोत्र जिह्वा दीक्षा जन्मोपसदिरोधरम तम प्रयाष्टिव शीर्षक इस आप की थूथनी मुख के अग्रभाग में श्रुक है नासिका छिद्रों में श्रुआ है उदर में ईडा यज्ञ भक्षण पात्र है कानों में चमस है मुख में प्राचित्र भाग पात्र है और कंठ छिद्र में ग्रह सोम पात्र है भगवान आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षिणीय इष्टि है गर्दन उपसद तीन इष्टिया है दोनों दाढ़े प्रायणीय दीक्षा के बाद की इष्टि और उदयनी यज्ञ समाप्ति की इष्टि है प्रत्येक उपसत के पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक कर्म है सिर अग्नि और औपासनाग्नि है तथा प्राणचिति इष्ट काचैन है सोमस्तुरी संस्थास्तव देव धातव सर्वाणि सत्रण सर्वाण शरीरसंधिरेष्टिबंधन नमो नमस्तेखिलत्रदेवता दव्याय सर्व क्रतवे क्रियात्म वैराग्य भक्तहात ज्ञानाय विद्या नमो नमः देव आपका वीर सोम है आसन बैठना प्रातः प्रातःवनादि तीन सवन है सातो धातु अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम बाजपेय अतिरात और आप्तुर्या नाम की सात संथाएं हैं तथा शरीर की संध्या जोड़ संपूर्ण सत्र है इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ सोमरहित याग और क्रतु सोम सहित याग रूप हैं यज्ञानुष्ठान रूप स्टिया आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांस पेशियाँ हैं समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं आपको नमस्कार है वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्यागुरु हैं आपको पुनः पुनः प्रणाम है दृष्ट्राग कोट्याम विराजते भूधरभू यथा सरतो भूधर भूष भूधरा यहां धतांगजेन्द्र से पत्रपीत्रीम रूप मद सौकूमंडलनाधतेन ते चकाशोढ़गन भूयशा कुलाचले्रथ बिभ्रम पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वतादि पर्वतादिमंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलनी रखी हो आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है संस्थापयना जगता सतस्तुषा लोकाय पत्नी मचिमातरम पिता विधेमचा से नमसा सह तचावया तेजोग्निवार कीताव प्रभो राम गता भुव उद्बिबर्ण विश्व यो, यो दम नाथ चराचर जीवों के सुख रहने के रहने लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए आप जगत के पिता हैं और अरण्य में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं प्रभु में डूबी हुए और कौन कर सकता था किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है आपने ही तो अपनी माया से इस अत्याश्चर्य विश्व की रचना की है भेदमयम जनस्तप सत्य निवासीनो वह सटा शिखोत शिवांबुबिंदुजमालाता स वैबत्भ्रष्ट मत सते यक पारमार कर्म यद मयागुण मोहिम विश्व समस्त भगवन्विधेस जब आप अपने वेद में विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती है इस उनसे भींग कर हम जनलोक तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है आपकी ही योग माया के सत्वादि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है भगवन आप इसका कल्याण कीजिए मैत्री वाची ब्रह्मवादि सल स्वरा क्रांत उपाधत्ता इतम भगवान उर्भी विस्वक्से प्रजापति या जी कहते हैं उन ब्रह्मवादी के इस प्रकार स्थिति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रख कर वे विश्वक प्रजापति भगवान श्री हरि अंत्यान हो गए या एवंता हरिमेधसो हरे कथा सुभद्रा कथनीय आयि षण भक्तियावे तवोशति जनादनो सुरहृद प्रसन्ने तस् सकलाश प्रभो सकलाशिषा प्रभौ किं दुर्लभंतावात्म गुहाशयः स्वगतिं भगवान के लीला में चरित्र अत्यंत है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है जो पुरुष उनके इस मंगलमय मंजुल कथा को भक्तिभाव से सुनता या सुनाता है उसके प्रति भक्तवत्सल भगवान अंतस्तल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है किंतु उन तुक्ष कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है जो लोग उनका अनन्न्य भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं को नाम लोह के पुरुषार्थ सार विरा भगवत कथा सुधाम आपी यणान जलभिर्भवा पहाम अहो विरजेत बिना दरे तरम अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपूटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमशा चयतास्कंधे वरा प्रादर्भावे तयोदश्याय